बीमारी मिटानी उतनी कठिन नहीं है जितना कठिन निदान डायग्नोसिस है एक बार ठीक से पता चल जाए कि बीमारी क्या है तो बीमारी से मिटाने के उपाय निश्चित ही खोजे जा सकते है मृतों को यही पता नहीं चले कि बीमारी क्या है और कहाँ है तो इलाज से बीमारी ठीक तो नहीं होती अंधे इलाज से बीमारी और बढ़ती चली जाती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 बहुत से लोग हैं जो इसका निदान करते हैं कोई कहेगा कि पश्चिम के प्रभाव ने भारत को नीचे गिराया चरित्र में आशा में आत्मा में गलत कहते हैं ये लोग गलत इसलिए कहते हैं कि ये बात ध्यान रहे कि जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है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 पश्चिम की अनैतिकता की भी एक ऊंचाई है हमारी नैतिकता की भी उतनी ऊंचाई नहीं पश्चिम के भौतिकवाद का भी एक सामर्थ्य हमारे अध्यात्मवाद में उतना भी सामर्थ्य नहीं वो उससे भी ज्यादा निर्वीन और नपुंसक सिद्ध हुआ है इसलिए प्रभाव उनकी तरफ से हमारी तरफ बहता है इसमें दोष उनका नहीं है पहाड़ पर पानी गिरता है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 वहाँ खाली जगह है वहां ऊंचाई है इसलिए प्रभाव चारों तरफ से दौड़ते हैं और भर जाते हैं भारत की आत्मा रिक्त और खाली है इसलिए सारी दुनिया से कभी भी प्रभावित कर सकती जिनकी है जिनकी आत्माएं बड़ी है समृद्ध है वे प्रभावित नहीं होते बल्कि प्रभावित करते हैं इन्हें दोस्त देने से कुछ भी ना होगा कि पश्चिम की शिक्षा और पश्चिम की संस्कृति हमें विकृत कर रही है ऐसा ही है जैसा गड्ढा कहे कि पानी वर्ग मष्ट करता है गड्ढे को जानना चाहिए कि मैं गड्ढा हूं इसलिए पानी मेरी तरफ दौड़ता है अगर मैं पहाड़ का शिखर होता तो पानी मेरी तरफ नहीं दौड़ सकता था लेकिन उन गाली देकर तरफ हो जाते हैं और सोचते हैं हमने कोई कारण खोज लिया हम सोचते हैं हमने पश्चिम को दोड़ दे कोई कारण खोज लिया हम बिल्कुल नहीं देख पाए कि हम गड्ढे की तरह है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 बल्कि हालतें उल्टी दिखाई पड़ती गुलाम हम जैसे थे तो जैसे गुलामी से बंधे थे और हमारे चरित्र को चारों तरफ से जुड़वाने रोके हुए थी स्वतंत्र होकर हमारे चरित्र में और पतना आया है ऊंचाई नहीं होती। जैसे स्वतंत्रता ने हमारे चरित्र में जो छुटे हुए लोग थे उन सबको मुक्त कर दिया है और स्वतंत्र कर दिया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 कोई कहेगा कि हम गरीब रहे, दीन हैं, इसलिए सारे देश में उदासी थकावट बेचैनी घबराहट अनैतिकता ये सब है लेकिन नहीं इस बात को भी न मान देखा राजी नहीं सच्चाई फिर भी उल्टी है सच्चाई ये नहीं है कि हम गरीब हैं इसलिए हम चरित रहे हैं। हम चरित्रीन है इसलिए हम गरीब चरित्र एक संदीता है चरित्र एक श्रम लाता है चरित्र एक संकल्प पैदा करता है चरित्र कुछ करने की हिम्मत बंद देता है वो बंद हमारे भी कर लेंगे इसलिए हम दरिद्र इसलिए बनते ये जो ऊपर से दिखाई पड़ने वाले कारण है ये कोई भी कारण नहीं और जो उन पर अटका रहेगा भारत के सारे नेता सारे धर्मगुरु और वे सारे हकीम जो न्यून हकीम ही उन सारे नून हकीमों का इन्हीं चीजों के ऊपर सारा आधार है और इसलिए वो कोई भी फर्क नहीं ला सकते मैं एक छोटी सी घटना से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि क्या है दुर्भाग्य का मूल आधार स्वामी राम जापान गए हुए थे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 राम तीर्थ बहुत हैरान हुए है कि 200 वर्षों का चिवार का वृक्ष और एक बलित एक बीते की ऊंचाई ये कैसे संभव हो सका है? लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ सका जो माली उन्हें दिखा रहा था वो हंसने लगा उसने का मालूम होता है आपको वृक्षों के संबंध में कुछ भी पता नहीं रामकृष्ण का मैं हैरान हूं कि ये वृक्ष डेढ़ वर्ष का है ऐसे तो आकाश छू लेना था ये भी एक बलित्त का कैसे है किस तरतूब से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 और कोई जाति अगर बोनी रह जाए कोई जाति अगर ठीक भी रह जाए आत्मा के जगत में चरित्र के जगत में तो उसके प्राण कहां है उसकी जड़ें कहा हैं ये पूछना जरूरी है कि जड़ें जरूर नीचे से कहीं काट दी गई है या काटी जा रही है और इसलिए व्यक्ति व्यक्तित्व ऊपर नहीं प्रकट हो पा रहा है हम ऊपर से पूरे वृक्ष को भी काट दें तो कुछ नुकसान नहीं होता अगर जड़े साबित हो तो नया वृक्ष से पैदा हो जाए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 जैसे सुबह सूरज निकलता है सांझ डूब जाता है फिर दूसरे दिन सुबह सूरज निकलता है फिर सांझ डूब जाता है एक वृत्ति एक सर्कुलर एक चक्र में सूरज घूमता है भारत को बहुत पहले यह अनुभव हुआ कि सूरज एक चक्र में घूमता है फिर वापिस वही आता है फिर वापस वही लौट आता है एक रिपीटेड सर्कुल एक वृताकार परिभ्रमण ऋतुए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 वो थोड़ी देर बाद नीचे चला जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा समय एक चक्र में घूमता है ऐसी भारत में धारणा बनाई इस धारणा ने भारत के प्राण ले ली है यह धारणा बुनियादी रूप से गलत है समय चक्र की तरह नहीं घूमता है समय सर्कुलर नहीं है समय लिंकल समय एक सीधी रेखा में जाता है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 हम दर्शक की भांति में घूमते हुए समय को देखने वाले लोग समय की परिभ्रमण की धारा ने भारत को दर्शक बना दिया भोगता नहीं करता नहीं और दर्शकों की क्या स्थिति हो सकती है जीवन के मार्ग पर जिंदगी कोई तमाश जीनी नहीं है कि कोई तमाश की तरह हम देख रहे हैं कहीं खड़े होकर जिंदगी जीनी पड़ती है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 बूढ़े हमेशा अतीत की तरफ देखते हैं भविष्य उनका कुछ होता नहीं भविष्य की तरफ मौत होती है दीवार की तरह उसके आगे देखने को कुछ होता नहीं भविष्य यानी प्यारूर भरावट होती है अतीत की तो बुढ़ा हमेशा बैठ के उस करता है ऐसा था बचपन ऐसी थी जवानी ऐसे थे दिल इस भाव भी दिखता था इस भाव में दिखता था उन्हें सारी बातें सोचता है भविष्य कहीं नहीं है उसके पास उसके पास है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 जब बच्चा था तो भविष्य था जब बुरा हो जाएगा तो अतीत होगा युवा है सब वर्तमान भी तीन तरह की होती है बचपन में जो कोमे होती है जैसे रूस रूस के पास कोई अतीत नहीं है उन्होंने अतीत को छोड़ दिया इनकार कर दिया वो गया 1917 के बाद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 स्मृतियों में जीना है मैं आपसे कहना चाहता हूं अतीत का कितना चिंतन बार वार्धक्य का लक्षण है और यह अतीत का चिंतन समय की धारणा में पैदा हुआ है विकासमान जाति के लिए भविष्य का चिंतन जरूरी है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 उनमें से कोई भी संभावना चुनी जा सकती है। भविष्य की तरफ देखने वाली जाति जवान हो जाएगी युवा हो जाएगी ताजी हो जाएगी जीने की सामर्थ्य खोजने की अतीत की तरफ देखने वाली कौन जड़ हो जाएगी बूढ़ी हो जाएगी उसके इतना ही सूख जाएंगे समय की इस धारणा ने हमारे दुर्भाग्य का बहुत बड़ा काम पूरा किया है समय का ये विचार बदलना होगा ताकि हम देश की प्रतिभा को भविष्यों मुखी बना सके ताकि हम देश की प्रतिमा को ये भाव और आधार दे सके कि तुम कुछ कर सकते हो तुम्हारे हाथ में है कुछ और दूसरी बात दूसरा केंद्र दूसरी जग दूसरी जग एक अद्भुत रूप से हमें हैरान किए रही है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 उतना सा फासला फिर बीच से संबंधित टूट गया बीज और वृक्ष एक ही सातत्य के हिस्से एक ही कंटिन्यूटी के मैं जो करता हूं और उसका फल उससे ही जुड़ा हुआ है संयुक्त है तत्क्षण संबंधित है ये बड़ी झूठी बात है कि अभी मैं करूंगा काम और फल मिलेगा अगले जन्म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 इसका एक मतलब तो ये हो सकता था कि इससे कोई संबंध नहीं है आप क्या करते हैं आपको क्या मिलेगा ये संबंधित नहीं है एक्सीडेंटल संयोगिक अगर ये बात कोई मुल्क मान दे तो उस मुल्क में नीति और धर्म विलीन हो जाएंगे तो संत महात्माओं माँग की इतनी हिम्मत न थी कि इस बात को मानते इसको बात को मानने का मतलब तो यह था कि इसे नैतिक आचरण के लिए कोई आधार न रहा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 एक अच्छा काम आप करें एक प्रेम का कृत्य और उसके साथ ही उसकी सुबह आनंद और सुगंध प्रेम के एक कृत्य के साथ ही उसके पीछे ही एक हवा है शांति की एक आनंद की एक धन्यता है पाप के साथ ही एक पश्चाताप है एक पीड़ा है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 इसलिए आप असफल नहीं हो गए हैं आपकी असफलता के दूसरे कारण और ये ईमानदार आदमी उस सफल आदमी की निंदा करना चाहेगा ईर्षा बस जिलती है पीछे कि वो सफल हो गया है तो उसकी निंदा का एक ही उपाय है कि वो डुर्माने की वजह से सफल हो गया है मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन के गणित में दुर्गुण कभी भी कोई समृद्धि कोई सफलता न लाते हैं न ला सकते जीवन का गणित बड़ा है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 फिर भी उस लड़के ने कहा कि कुछ मुझे सिखाए तो उसने कहा चल तू मेरे साथ जवान लड़का अंधेरी रात में जाके नगर के सम्राज्य के महल में पहुंच गए वो बूढ़ा है उसकी उम्र कोई सत्तर साल पार कर चुकी वो जाके दीवार की ईटे फोड़ने लगा और लड़का खड़ा कपड़ा है और उस बूढ़े का कंपन बंद कर क्योंकि यहाँ कोई साहूकारी करने नहीं आए हैं कि कपटते तो हो जाए चोरी करने आए हाथ कपाती गए बुढे आदमी का सत्तर वर्ष का बुरा हाथ है और वो ऊंचे से तोड़ रहा है जिससे कोई कारीगर मोसे अपने घर काम कर रहा हो वो लड़का कपड़ा है कि दूसरे का घर है कहीं आवाज ना हो जाए कहीं कुछ ना हो जाए और वो बुरा ऐसी शांति से खोद रहा है इंटे जैसे अपना घर उस लड़के ने कहा बाबा आपके हाथ नहीं उस बुढ़े ने कहा चोर तभी हुआ जा सकता है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 इतने घबरा तो गति बहुत मुश्किल है बहुत बहुत बहुत की जा सकती बहुत क्योंकि दूसरे का घर है लोग सोए हुए तेरा तो हृदय में जो धड़कता है तो उसकी धड़कन से लोग जट जाएंगे ऐसे काम नहीं समझेगा ऐसा धड़कते हुए तो चीज गिर जाएगी धक्का लग जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा इस अंधेरे में इस दिन कुशलता से जाना है कि जरा सी आवाज ना हो लेकिन लड़के के तो पैर कपड़े हैं और उसको चारों तरफ लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि वो खड़ा है दीवार के पास कोई अब कोई जागा किसी को खांसी आ गई है कोई रात में बढ़ रा रहा है आवाज कर रहा है और वो घबरा रहा है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 और जोर से दरवाजा पीटा है और चिल्लाया कि चोर है और बाप भाग गया वो लड़का कमरे के भीतर है सारे घर के लोग चाग गए वो दिया लिए लालटन लिए खोज कर रहा हूं उस लड़के पे तो प्राण सूख गए बिल्कुल उसने कही तो बाद में मरना डाले क्यों चोरी सिखाई ये क्या किया बाद अचानक जैसे ही इतनी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 खतरे की खतरे में, में पड़ जाए तो कोई बिल्ली या कोई चूहा आवाज कर रहा हो और उसे कुछ समझ में आया कि ये लोग क्यों कर रहा हूं जैसे कोई अंतर्दृष्टि जैसे कोई भीतर से कोई इंट्यूशन एक नौकरानी बात गुजरती थी उसने दरवाजा खोला कि भीतर शायद कोई बिल्ली है या क्या चोर को वो खोज खोदे उसने बढ़ा जो दिया हाथ में लिया था भीतर झाँक देखा अचानक उसने सोचा नहीं था कि नौकरानी हाथ भीतर बढ़ाएगी और दिया जला हुआ आगे होगा इसको उसे क्या पता हो सकता था? ये विचार नहीं था कोई योजना न थी कोई प्लानिंग न थी लेकिन दिया देख अचानक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 एक कुए के पास से गुजरता था दस बीस कदम पीछे लोग रह गए हैं और ऐसा लगता है की वो अब पकड़ते हैं तभी उसने कुएं के घास पर एक पत्थर दिखाई पड़ा उसने उठाया और कुएं ने पटक दिया दौड़ के जो पीछे लोग आ रहे थे वो कुए को घेर के खड़े हो गए उन्होंने समझा कि वो चोर कुएं में कूल पड़ा वो एक वृक्ष के नीचे चोर खड़ा रहा और बेचता रहा उन्होंने तो अपने हाथ से मर गया कुआ बहुत गहरा है सुबह देखेंगे जिंदा रहा तो ठीक मर गया तो ठीक वो वापिस जाके अपने महल में सो गए होंगे वो लड़का अपने घर पहुंचा देखा पिता कंबल कम्बल के सोया हुआ है उसने क्रोस से कंबल खींचा और कहा कि ये क्या मामला है मेरी जान देनी उस बूढ़े ने ग्रा गड़बड़ में करो तुम आ गए अब सुबह बातचीत करेंगे बस आ गए ठीक है सुबह बातचीत करेंगे उसने कहा कि सुबह नहीं हमें तो ऐसे अनुभव से गुजर गया क्या किया आपने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 बेईमान तो सफल होता है बेईमानी की वजह से नहीं और दूसरे गुण की वजह से और जब कभी ईमानदार आदमी उन गुणों को पता कर लेता है तो उसकी सफलता का क्या कहना वो सुकरात बन जाता है वो वो जीसत बन जाता है आप हैरान हो जाएंगे दुनिया के बुरे से बुरे आदमियों की सफलता के पीछे वही गुण हैं जो दुनिया के अच्छे अच्छे आदमी की सफलता के पीछे गुण वही है सफलता के असफलता के गुण भी बनिए लेकिन हमने झूठी व्याख्या पकड़ ली थी और उसके हिसाब से हमने समझा था मामला हल कर लिया उसके नुकसान भारी पड़े उस सारी धारणा बदल देने की जरूरत है ताकि नीचे से जल बदल जाए और आदमी के व्यक्तित्व को हम नई बुनियाद दे सके इस संबंध में एक बात और, और, और तो मैं तीसरा सूत्र कहकर अपनी बात पूरी करूं एक बात ध्यान जरूरी है कि हमारी पुरानी कर्म की धारणा जब ये कहती थी कि अभी मैं कर्म करूंगा और आगे कभी भविष्य में कभी जन्मों के बाद फल मिलेगा तो वो धारणा हमें गुलाम बना लेती थी क्योंकि तो कर्म तो अभी कर दिया गया और फल भोगने के लिए मैं बन गया फल भोगने के लिए मैं बंध गया न मालूम कब तक बना रहूंगा उस फल से अनंत जन्म हो चुके अनंत कर्म आदमी ने किए गए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 और थोड़ा सा बंधन बचा तो क्या फस पड़ता है हम इतने बंधे हुए मालूम होने लगे भीतर इतना बॉन्डेज कि और नहीं गुलामी आ जाए तो हमें कोई तकलीफ मालूम नहीं हुई हमने भारत में गुलाम आदमी पैदा कर दिया इस धारणा की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रत्येक कर्म का फल तत्म मिल जाता है और आप फिर टोटल हो जाते आप फिर मुक्त हो जाते कर्म में निपट गया उसका फल भी उसके साथ निपट गया आपकी चेतना फिर मुक्त है आप फिर मुक्त हो गए हर घड़ी आप बाहर हो जाते हैं अपने बंधन के बंधन जिंदगी भर शासन धोने पड़ते हैं वो जो हमारी कॉन्सियनेस है वो हमेशा मुक्त हो जाती है हमने काम किया फल होगा और हम बाहर हो गए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 इस में भारत के उन संत महात्मा एक एक आदमी की आंतरिक स्वतंत्रता को नष्ट करने की धारणा दी गौरव चला गया गरिमा चली गई वो जो डिग्निटी एक आदमी क्या होनी चाहिए वो खत्म हो गई बंधन में पड़े आदमी की कोई डिग्निटी होती कोई गौरव होता है पैर में झंझुरे बनिए हाथ में झंझुरे बनिए गर्दन फांसी पुलट की ऐसा आदमी उसकी कोई गरिमा होती कर्मों के सिद्धांत में आपके पैरों में हजारों जंजीरें डाल दी हाथों में जंजीरें डाल दी गर्दन तो फांसी लटका दिया आप चौबीस घंटे फांसी तो लटके चौबीस घंटे बंधन में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं हरे राम हरे राम कर रहे हैं कि, कि किसी तरह मुक्ति मिल जाए ये बंधन से छुटकारा हो जाए इस तरह की आदमी की तस्वीर बहुत बेहदी और कुरूप इस तरह के आदमी को आदमी को आत्मिक सम्मान का भाव भी नष्ट हो जाता है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 भारत में ना कभी कोई समाज था ना है और न आगे कोई समाज की धारणा बन सकती भारत की धारणा अब तक ये रही है कि एक एक व्यक्ति के अपने कर्म है अपना फल है एक एक व्यक्ति को अपना मोक्ष खोजना है अपना स्वर्ग खोजना है दूसरे व्यक्ति से लेना देना क्या है एक एक व्यक्ति की आत्मा को अपनी अपनी यात्रा पूरी करनी है दूसरे से संबंध क्या है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 हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं कि तुम कहां जाओगे नहीं जाओगे वो तुम समझो अपने अपने कर्म का फल अपने अपने आदमी को भोगना पड़ता है बाल्या तो बहुत चौका उसने अपनी पत्नी को जाकर पूछा पत्नी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य तो तुम मेरे पति हो कि मेरा पालन पोषण करो मुझे पता नहीं कि तुम कहां से पैसे लाते हो और क्या करते हो वो तुम्हारा अपना जानना है जाओगे तो तुम जाओगे स्वर्ग जाओगे तो तुम जाओगे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 आपसे स्वर्ग के रास्ते पर कुछ गरीब भिखारियों का खड़ा रहना हमेशा आवश्यक है क्या आप दान रहे और स्वर्ग जा सके नहीं हमारे दान में दरिद्र पर दया नहीं है हमारे दान में दरिद्र की दरिद्रता का भी शोषण है दरिद्रता का भी क्योंकि उसकी दरिद्रता भी साधन बनाई जा रही है कि मैं स्वर्ग जा सकू ये एक सेल्फ सेंटर्ड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 दाम महत्वपूर्ण है और अहिंसा में महत्वपूर्ण हमारा सारा धर्म सेल्फ सेंटर्ड और जिसको उनका सारा मन अहंकार केंद्रित हो एक आदमी तप भी कर रहा है धूप में खड़ा होकर था आप ये मत समझना कि किसी और के लिए कर रहा है अपने लिए उसे स्वर्ग जाना है उसे मोक्ष जीतना है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 मैंने सुना है जापान में पहली दफा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो जिस भिक्षु ने अनुवाद करवाने की कोशिश की वो गरीब भिक्षु था 1000 साल पहले की बात है और बुद्ध के पूरे ग्रंथों का जापानी में अनुवाद करवाने में कम से कम 10000 रुपए का खर्च था तो उस भिक्षु ने गांव गांव जाकर रुपए इकट्ठे किए वो दस रुपए इकट्ठे कर पाया था जो उस इलाके में जहां वो रहता था अकाल पड़ गया तो उसने वो दस हजार रूपये उठा के अकाल के काम में दे दिए उसके साथियों ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो पर वो कुछ भी नहीं बोला उसने फिर रुपए मांगने शुरू कर दिए फिर बेचारा दस साल में मुश्किल से दस हजार रुपये इकट्ठा कर पाया और बाढ़ आ उसने वो दस हजार रूपये बाढ़ में दे दिए अब वो सत्तर साल का हो गया तो उसके मित्रों ने कहा तुम पागल हो गए ग्रंथों का अनुवाद कब होगा लेकिन वो हंसा और उसने फिर भी मांगनी शुरू कर दी जब वो 90 साल का था तब फिर दस हजार रुपये इकट्ठा कर पाया संयोग की बात की ना कोई अकाल पड़ा ना कोई बाढ़ आई तो फिर ग्रंथ अनुवाद हुआ और छपा ग्रंथ में उसने लिखा थर्ड एडिशन ग्रंथ में उसने लिखा तीसरा संस्करण दो संस्करण पहले निकल चुके लेकिन वो अदृश्य है